तथाप शिष्य और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कश्यप गोत्र में उत्पन्न अवंतीपुर निवासी सांदीपनी जी के यहां विद्या अध्ययन के लिए यात्रा की बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई शिष्यता ग्रहण करके निरंतर गुरु सेवा में लगे रहते थे उन्होंने अपने आचरण द्वारा सबको शिष्य के कर्तव्य का उपदेश दिया 64 दिनों में ही रहस्य और संग्रह अस्त्रों के उपसंहार सहित धनुर्वेद का उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया यह एक अद्भुत बात थी उनके अलौकिक और अनहोने कर्मों को देखकर गुरु ने ऐसा समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के रूप में मेरे यहां आए हैं एक बार बताने मात्र से ही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का उन्हें ज्ञान हो गया पुरी विद्या पढ़कर उन्होंने गुरु से कहा भगवन आपको क्या गुरु दक्षिणा दी जाए बताइए परम बुद्धिमान गुरु ने भी उनसे अलौकिक कर्म का विचार करके अपने मरे हुए पुत्र को माना जो प्रभास क्षेत्र में समुद्र के भीतर डूब गया था तब बलराम और श्री कृष्ण हथियार लेकर समुद्र तट पर गए और समुद्र से बोले मेरे गुरु के पुत्रों को ले आओ समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा भगवन मैंने सांदीपनी के पुत्रों का अपहरण नहीं किया है मेरे भीतर पंचजन नाम का एक दैत्य रहता है उसका आकार शंख कासा है उसने ही उस बालक को पकड़ लिया है वह दैत्य आज भी मेरे जल में मौजूद है समुद्र के यूं कहने पर भगवान ने जल में प्रवेश करके पंचजन को मार डाला और उसकी हड्डियों का उत्तम शंख ग्रहण किया उसका शब्द सुनकर दैत्यों का बल क्षीण होता देवताओं की शक्ति बढ़ती और अधर्म का नाश होता है तदंतर भगवान श्री कृष्ण और बलवान बलराम जी यमपुरी में गए वहां उन्होंने शंखनाद किया और वैवश्यत यम को जीतकर गुरु के पुत्र को प्राप्त कर लिया वह बेचारा वहां नरक में यातना भोग रहा था उसे पहले जैसा शरीर प्रदान कर दोनों भाइयों ने गुरु को अर्पित किया तत्पश्चात वे दोनों बंधु उग्रसेन द्वारा पालित मथुरापुरी में चले आए उनके आगमन से मथुरा के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था जरासंध मगध देश का बलवान राजा था वह बड़ी सेना साथ लेकर अपने दामाद को मारने वाले यदुवंशियों सहित श्री कृष्ण का वध करने के लिए क्रोध पूर्वक आया मथुरा के पास पहुंचकर उसने उस पुरी को चारों ओर से घेर लिया उसके साथ 23 अक्षौहिणी सेना थी बलराम और श्री कृष्ण थोड़े से सैनिकों को साथ ले नगर के बाहर निकले और उसके बलवान योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगे उस समय उन्हें अपने पुरातन आयुधों को ग्रहण करने की इच्छा हुई उनके मन में ऐसा संकल्प आते ही सुदर्शन चक्र शारंग धनुष बाणों से भरा हुआ अक्षय तुड़ीर और कौमोद की गदा ये सभी अस्त्र श्री कृष्ण के हाथों में आ गए इसी प्रकार बलदेव जी के हाथ में भी उनके अधिष्ट अस्त्र हल और मूसल आ गए उन दिव्य अस्त्रों को पाकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने महाराज जरासंध को सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया और फिर वे अपनी पुरी में लौट आए दुराचारी जरासंध परास्त होकर भी जीते जी लौट गया था अतः श्री कृष्ण ने उसे हारा हुआ नहीं समझा वह पुनः बहुत बड़ी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ा आया और बलराम और श्री कृष्ण से परास्त होकर भाग खड़ा हुआ इस प्रकार अत्यंत दुर्दम मगधराज ने श्री कृष्ण आदि यदुवंशियों के साथ 18 बार लोहा लिया परंतु प्रत्येक युद्ध में उसे यदुवंशियों द्वारा मुंह की खानी पड़ी यद्यपि उसके पास सेना अधिक थी तो भी थोड़ी सी सेना वाले यादवों ने उसे मार भगाया इन अनेक युद्धों में लड़ने पर भी जो यदुवंशियों की सेना सुरक्षित गई यह चक्रपाणि भगवान विष्णु के अंश भूत श्री कृष्ण के सामिप्य की महिमा थी भगवान श्री कृष्ण शत्रुओं पर जो अनेक प्रकार के अस्त्र चलाते थे वह मनुष्य धर्म का पालन करने वाले जगदीश्वर की लीला थी जो मन से ही संसार की सृष्टि और संहार करते हैं उन्हें शत्रु पक्ष का विनाश करने में कितने उद्यम की आवश्यकता है तथापि मनुष्यों के धर्म का अनुसरण करते हुए बलवानों से संधि और हीन बलवानों के साथ युद्ध करते थे कहीं साम दान और कहीं भेद की नीति दिखाते हुए कहीं-कहीं पर दंड नीति का भी प्रयोग करते थे और आवश्यकता होने पर कहीं युद्ध से पलायन भी करते थे इस प्रकार वे मानव शरीर की चेष्टा का अनुसरण करते थे वास्तव में यह की लीला है जो उनकी इच्छा के अनुसार होती है दक्षिण में एक योनो का राजा रहता था उसने अपने पुत्र कालयवन को अपने राज्य पर आविष्ट किया और स्वयं वन में चला गया कालयवन बल के मद से उन्मत्त रहता था एक बार उसने नारद जी से पूछा पर बलवान राजा कौन-कौन से हैं नारद जी ने को बतलाया उसने हाथी घोड़े और रथ सहित खरबों मलेच्छों की सेना के साथ यादवों पर आक्रमण की तैयारी की वह प्रतिदिन अविच्छिन्न गति से यात्रा करता हुआ मथुरा को गया यादवों के प्रति उसके हृदय में बड़ा अमर्ष था उसके आक्रमण का समाचार जानकर श्री कृष्ण ने सोचा यदि काल यवन ने आकर यादवों की सेना का संहार कर दिया तो अवसर देखकर मगधराज जरासंध भी आक्रमण करेगा और यदि पहले जरासंध नहीं आकर हमारी सेना को चीर कर दिया तो बलवान काल यवन बचे-खुचे सैनिकों को मार डालेगा अहो यदुवंशियों पर दोनों प्रकार से संकट उपस्थित है अतः इससे बचने के लिए मैं यादवों के निमित्त अत्यंत दुर्जय दुर्ग का निर्माण करूंगा जहां रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं फिर वृष्णियों और यादवों की तो बात ही क्या है यदि मैं सोया अथवा बाहर गया हूं तो भी उस दुर्ग में रहने पर दुष्ट शत्रु यादवों को अधिक कष्ट ना दे सके यह सोचकर गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसी में द्वारिकापुरी का निर्माण किया उसमें बड़े-बड़े उद्यान शोभा पाते थे उसकी चार दीवारी बहुत ऊंची थी सैकड़ों सरोवरों से वह पुरी सुशोभित हो रही थी उसमें सैकड़ों परकोटे बने हुए थे वह पुरी इंद्र की अमरावती सी मनोहर जान पड़ती थी भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को वहां पहुंचा दिया और जब काल यवन समीप आ गया तब वे स्वयं मथुरा लौट आए मथुरा के बाहर काल यवन की सेना का पड़ाव था श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र लिए बिना ही मथुरा से बाहर निकले कालयवन ने उन्हें देखा और यह जानकर कि यही वासुदेव हैं बिना अष्ट शस्त्र के ही उनका पीछा किया जिन्हें बड़े-बड़े योगी अपने मन के द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकते उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए कालयवन उनके पीछे-पीछे चला उसके पीछा करने पर श्री कृष्ण भी एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए जहां महापराक्रमी मुचकुंद जी सोए हुए थे काल यवन ने भी उस गुफा में प्रवेश करके देखा एक मनुष्य सो रहा है उसे श्री कृष्ण समझकर उसे खोटी बुद्धि वाले यवन ने लात मारी मुचकुंद की आंख खुल गई और वह यवन राजा की दृष्टि पड़ते ही उनकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गया पूर्व काल में राजा मुचकुंद देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए थे वहां उन्होंने बड़े-बड़े दैत्यों को परास्त किया युद्ध समाप्त होने पर उन्हें नींद सताने लगी तब उन्होंने देवताओं से दीर्घ काल तक निद्रा में पड़े रहने का वरदान मांगा देवताओं ने कहा राजन जो तुम्हें सोते हुए उठा देगा वह तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से टक्षण जलकर भस्म हो जाएगा इस प्रकार पापी काल यवन को भस्म करके राजा ने मधुसूदन से पूछा आप कौन हैं वे बोले मैं चंद्रवंश के भीतर यदकुल में उत्पन्न वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण हूं यह सुनकर उन्होंने सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा भगवन मैंने आपको पहचान लिया आप श्री हरि के अंशभूत साक्षात परमेश्वर हैं पूर्व काल में गार्ग ने कहा था 28वें द्वापर के अंत में यदकुल में श्री हरि का अवतार होगा वे अवतारधारी श्री हरि आप ही हैं इसमें तनिक भी संदेह नहीं है आप मृत लोक के प्राणियों का उपकार करने वाले हैं आपके इस महान तेज को मैं नहीं सह सकता आपकी वाणी महा मेघ की गंभीर गर्जना के समान है देवासुर संग्राम में दैत्य पक्ष के महान योद्धा भी आपके जिस महान तेज को सहन न कर सके वही तेज आज मेरे लिए भी असह है संसार सागर में पड़े हुए जीव के लिए एकमात्र आप ही पराश्रय हैं शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले हैं